शक्य असत्य नेक्य थे उक्य अनिर्वाच्य से, से आछन्न ढका से ही मध्य विषय लोक सौ मूढ़ता ज्ञान नहीं होता है ततच मध्य स्वरूप विवेक भाव वास्तव स्वरूप का विवेक तो नहीं होने से मनिष्ठ तरहित मनिष्ठ परमात्माश्व सुब्रम निश्व नहीं होता है अतएव मूढ़ लोको ये न भी जाना थी ज्ञान से ढका गया ज्ञान लोक ना जानता है माम अजम अवय अजम अविनाशी स्वरूप शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है तो लोको माया लोको Mind, all... that, ना ना माया मैं भगवान्वृत यदि माया से भगवान ढकगगी तोक लोकस्थ ज्ञान प्रतिबंध सै माया जैसे लोक के ज्ञान का प्रतिबंध है प्रतिबंधी क्या है परमात्मा का भी ज्ञान प्रतिबंध हो जाएगा इत्याश योग लोकना भीजाती नसो योग मै मध्य सी मम्म से माया भी नो ज्ञान प्रतिबद्ध यथा अन्य माया विन माया ज्ञान तय से समावृतम आच्छादित होकर मुझे योग माया से मैं आवृत हूँ लोग को ना भी जाना नहीं जानता मुझे किन्तु वह जो योग माया मध्य वो मेरी आस, योग माया मेरे में आश्रित है स्वतंत्र नहीं मर माया मैं हूँ माया माया <coughs> माया हम तो प्रकृति विद्या तो माया, भी माया भी न तो महेश्वरम ईश्वरीय मायावी सिटाई मायावी न ज्ञानम न प्रतिबंध भी के ज्ञान को प्रतिबंधन नहीं करती माया मेरी जो माया है मेरे ज्ञान को प्रतिबंध नहीं करती यथा अन्य से अपनी मायावी न माया ज्ञान अन्य कोई मायावी जादूगर दिखाता है वो तो माया उसके ज्ञान को आच्छादन नहीं करती माया ज्ञानम अज्ञान अवग्रहण चाहिए मायावीन माया ज्ञानम अन्य मायावी की माया ज्ञान को ढकते नहीं उसी तो प्रकार टीका में नहीं यह माया माया मायावी विज्ञान प्रतिबद्ध न थी माया मायावी के ज्ञान को प्रतिबंध नहीं करती माया तो लोक का मायावत ज्ञान अनुमान हो गया लोक में जो माया है वो माया भी जादूगर के ज्ञान को ढकती नहीं है अन्य को अन्य के ज्ञान को ढकती है इसी प्रकार ये जो परमात्मा की माया है माया माया भी नज्ञान न प्रतिबद्ध आती माया भी परमात्मा के ज्ञान को प्रतिबंध नहीं करेगी अथवा दूसरे प्रकार कहते नाया प्रति ज्ञान माया प्रतिबद्धम माया प्रतिबद्धम ज्ञानम जैसे स माया प्रतिबद्ध ज्ञान जीव होता है माया प्रतिबद्ध ज्ञान ईश्वर माया प्रतिबद्ध ज्ञान ज्ञानो नु माया लौकिक माया लौकिक माया लौकिक माया भी जैसे उसका ज्ञान माया प्रतिबद्ध नहीं है ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी माया प्रतिबद्ध ज्ञान नहीं है अर्थात ईश्वर का ज्ञान माया से प्रतिबद्ध नहीं है भगवत माया प्रतिबद्ध ज्ञान तो अभाव न सर्वज्ञ प्रतिबद्धम सिद्धम माया के द्वारा प्रतिबद्ध जिसका ज्ञान है वो सर्वज्ञ नहीं है ईश्वर तो माया प्रतिबद्ध ज्ञान है नही अर्थात माया के द्वारा उनका ज्ञान का प्रतिबंध नहीं होता है इसलिए सर्वज्ञ प्रतिबद्ध कोई प्रतिबंध नहीं ईश्वरसिता यत अतः वेदता वर्तमानी चाजुन भविष्या चूता मांस वेदन कचन कमती भविष्याणी चूता समानी वर्तमानी चहम वेद भविष्य च भूतानी अहम समतिता वर्तमानी चविष्याणी च भूतानी वेद जो अतीत हो गए जो वर्तमान है जो आगे होने वाले सबको जानता हूँ भूतू मान तू कष्ट न वेद मुझे कोई नहीं जानता भविष्याणी जविष्यम बना करके बहुचन भविष्याणी पुरुषोत्तराधनी उदिष्ट बने भविष्य आगे बढ़ने वाले टीका में नहीं लोकस्य माया प्रतिबद्ध विज्ञान आदेव तो माया प्रतिबद्ध विज्ञान माया प्रतिबद्ध विज्ञान में श्र लोक लोक हो गया माया प्रतिबद्ध विज्ञान उसमें माया प्रतिबद्ध विज्ञान तो रहेगा उसके कारण भगवत अभिमुख शून्यत्म इसलिए भगवान की ईश्वर का अभिमुख नहीं अभिमुख नहीं होते ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है मान तो वेदना कश्चन नहीं जानते कालत्र परिच्छिन्न समस्त वस्तु परिज्ञाने प्रतिबंधों न ईश्वर से अस्ती कालत्र परिच्छि समस्त वस्तु जितने वस्ते सब काल त्रय परिचन्न काल परिच्छन है अनित्य सब का ज्ञान में ईश्वर से प्रतिबंध कुछ नहीं इति दुतनाथ तो शब्द मन तु वेद न कस न कोई नहीं जानता मानतुक भगवतत्विज्ञान इति लोक को ये प्रतिबंध है भगवतत्व विज्ञान मैया भाष्य में अहंत वेद जान वेद का समीत सम्मिक्रांतानी ज्योति क्रांति भूतानी वर्तमान आर्जुन भविष्य भूतानी आगे होने वाले उसको भी जानता मान तु वेतन है कश्चन है कोई नहीं जानता है टीका में तरी तद भक्ति विफला यदि भक्ति करके क्या है यदि कोई नहीं जाना पड़ेगा भक्ति करके भी नहीं जानेगा ऐसा संक्रांत कहते मत भक्तम मत शरणम एक जो मेरा भक्त जो मेरा, मेरे शरण में है वो जानेगा उसको छोड़कर और कोई नहीं जान सकता अरे सर्वोपी तद तो भक्ति द्वारा तमाम तो ज्ञा सी तो जिदी आपके भक्त जान सकता है सब आपकी भक्ति कर सब जान लेगे नित्य मत तत्व वेदना अभा देव नमाम भजनती भक्ति भी कैसे करेंगे तत्व वेदना भावा तत्व के वेदन ज्ञान के अभाव देवो नमाम भजनती भजन भजन करने तो भक्त होंगे। भक्ति क्या है तत्व के स्वरूप नहीं जानने से ही भक्त नहीं कर पाते <coughs> विवेक अव तो मद भजन विवेक अवतः भजन विवेक होने पर ही भजन होगा न तो विवेक शून्य से सर्वस्या इसे विवेक से सब भजन नहीं कर पाएंगे ऐसे भक्ति से ज्ञान नहीं होता विवेक होने पर तत्व संबंधी ज्ञान होने पर भक्ति होती भगवतत्विज्ञान प्रतिबंधक मूला ज्ञान अतिरिक्त प्रश्न द्वारा उदाहरती भगवतत्व विज्ञान का प्रतिबंध मूला ज्ञान तो है उसे अतिरिक्त भी प्रतिबंधक है प्रश्न करके उदाहरण देते प्रतिबंधन क पुनस्तवे प्रतिबंध आपके तत्व ज्ञान के प्रतिबंध से प्रतिबद्ध संति प्रतिबद्ध होकर के जाये सर्वभूता सर्वभत ऐसे प्रतिबद्ध होकर के जन्म होते हुए आपको नहीं जानते इतनी अपेक्षाएँ से अपेक्षा कहते केन केन के पुनस पुनस पुनस दनावेदन कहीं कहना पुनर्मत तत्वेदन है कहना पुनः तत्वेदन तो, ते, तक्तो तक्तो, आपकी तक्तो ते है तत्व तत्व आपके तत्वेदन प्रतिबंध से युक्त होकर के जन्म होकर के न विदंती इतना पुनः शब्द क्या है क्या है पुनः शब्द प्रतिबंध बंध का अंतर विवक्षा गम्य थे एक तो मूला ज्ञान है ही और क्या है अन्य प्रतिबंध की विवक्षा है छा देश समुत्थन सामोहन भारत सर्वूतानो सर्गे इच्छा द्वेश समु न इच्छा दाला इच्छा उत्पन्न होने वाला समय इच्छा द्वेश समु कौन है द्वंद्व मोह द्वंद्व निमित्त मोह द्वंदी तो मोह से सर्वभूता सम्मोह में जानती सृष्टि कार्य में सम्मोह को प्राप्त करते मोहित तो होते इसलिए नहीं जानते <laughs> इच्छा चेषस्वेश समादेश समुथ्यन इच्छा इच्छा इच्छा इच्छा देश, देश, देश उत्पन्न होने वाला इच्छा क्या उत्पन्न होता है कशेष अपेक्षा विशेषपेक्ष अपुरक्ष अवांतर प्रतिबंधक इदमा गृह इदम आह इदम हे अवांतर प्रतिबंधक अज्ञान प्रतिबंधक हे और, है, और भी है, ये प्रतिबंधक ये अपरू प्रत्यक्ष होता है भी हो, हो है ना इच्छा उद्देश्य उत्पन्न होता है ठीक है टीका विशेषम आकांक्षा पूर्वक निक्षिपति विशेष आकांक्षा कार्य के कह विशेष अपेक्षायाद शन <Zannot> गृहित और अपनी इच्छाद्वेश ग्रहणम द्वंद्व शब्दार्थ उपलक्षणार्थम इत प्रत्या शब्द ने गृहित इच्छाद्वेश ग्रहणम इच्छाद्वेष का भी ग्रहण होगा द्वंद्व शब्दार्थ उपलक्षणार्थम द्वंद्व शब्द के लिए तो उच्च में दिया है द्वंद्व निमित्त मोह द्वंद्व मोह द्वंद्व है निमित्त जिसका बहुबरी द्वंद्व के कारण जो मोह होता है द्वंद्व मोह सो एव इच्छा द्वेश हो परस्पर विरुद्ध हो इच्छा देश है इच्छा देश भी शीतोष्णवत परस्पर विरुद्ध है शीतोष्ण जैसे द्वंद है सुख दुख तद हेतु विषय हो सुख विषय इच्छा दुख विषय है और सुख के साधन विषय की इच्छा और दुख साधन विषय देश है सुख दुख तद हेतु सुख दुख और सुख दुख के साधनों को विषय करने वाली इच्छा देश विरुद्ध है यथा कालम सर्वभूत ही संबंध मानव किस भूत सब भूत सम जिसको होता है ये सब द्वंत शब्द है वही इच्छा देशों को ले लिया द्वंत शब्द से क्यूँकी परस्तोष जिस द्वन्द परस्पर विरुद्ध ये भी परस्पर विरुद्ध सुख सुख साधन की इच्छा सबकी होती है दुख दुख साधन के लिए देश होता है ठीक है तयोर एकत्र तयर अपर्याय एक अनुपत्ति गृहीत अप्रमश अय एक साथ दोनों नहीं होगा देखिए यथा कवि इच्छा कवि देश होता है नोरअनम किंचिदी भूत संसार संसारमंडल संभवती इच्छा देश नहीं हो ये संभव नहीं सब इच्छा देश के कारण द्वंद्व से युक्त है सर्वभूत तथा मोह मोहेतु तो मोहकहेतु कशवगा त्र इच्छा सुख दुख तदेतु संब्धत्मकोत तदा तो सर्वूता प्रज्ञायावस द्वारेन परमार्थ आत्म विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंध कारण मोहम्मद इच्छा देश हो जब हो सुख दुख तद हेतु सम सुख की प्राप्ति हो अथवा दुख की प्राप्ति हो तद हेतु तय हेतु सुख सुख साधन प्राप्ति हो दुख दुख साधन प्राप्ति हो सुख सुख साधन प्राप्ति प्रसन्नता हर्ष दुख दुख साधन प्रत्येक द्वेष होता है लब्धात्मा को इच्छा देश हो जब प्राप्त होता है तो इच्छा देश प्राप्त हो कोई लब्धात्मा लब्ध आत्मा ये स्वरूप स्थिर हो गया तथा तो सर्वभूता नाम तब तो इच्छा द्वेश सुख सुख साधन दुख दुख साधन प्राप्ति से प्रज्ञा यादन द्वारा बुद्धि को इच्छा देश अपन अध्ययन कर देते <coughs> इच्छा देश के कारण बुद्धि अपने वस में बुद्धि काम नहीं करती परमार्थ आत्म तत्व तो तो विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंध कारण परमार्थ आत्म तत्व तो तो विषय ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रतिबंध कारण होगी इच्छा है मोह होता है मोह के कारण आत्म तत्व विषय ज्ञान नहीं होता है तो इसे मोह हो गया प्रतिबंध कारण ठीक है तय आश्रय सप्तम अर्थ तत्र तयो तो यदा इच्छा तय उत्पन्न होते तत्र तो तयो इच्छा देश उत्पन के उत्पन्न हो गए वह प्रतिबंध होगा उत्पन्न करेंगे उत्तम अर्थम कईमुतिकपंच को विस्तार कहते नहीं इच्छा देश न्छादेशोष वशी चिंत्य यथाता से बहिस्था कि वो वक्त आदिष्टुद्धे सम्मे प्रत्येगात्म बहुप्रतिबंध ज्ञान नोत्प्य के नया कहते हैं वसीकृत चित्त ये जिसका चित्त वसीकृत हो गया इच्छा बहुत हो देश भूत हो इच्छादेशीन हो जाता है। उसके गया इच्छा इच्छादेश कि चित्त जब इच्छा देश युक्त हो गया यथा भूतार्थ विषय विज्ञान बाहर सामान्य विषय की तथा नहीं होता है ज्यादा इच्छा से व्याकुल देश किसके ऊपर है बड़ा देश होता है, दुखा, दुखा देश होता है। तो उसमें चित्त व्यग्र रहता है तो बाहर वस्तु ज्ञान नहीं होता है सामान्य विषय में भी सुनने पर भी नहीं होगा और चिंतन कुछ नहीं होगा लघु कमजूर नहीं आती इच्छा देश ज्यादा राह देश बहुत कुछ नहीं होगा बिचारा कुछ नहीं पढ़ पाएगा ऐसे होता है बाहरी विषय ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता है कि मुह वक्त अभिष्ट बुद्धि समूल से इच्छा देश राग दृष्ट बहुत है तो प्रत्येक आत्म विषय ज्ञान नहीं होता है क्या कहना सामान्य विषय भी, भी ज्ञान नहीं होता है राग देश बहुत हो तो फिर कुछ नहीं कोई गया कोई आया नहीं कुछ नहीं बस उसके ब्रोधे क्यों ऐसे कहा वैसे ही भाई इसकी कारण बिल्कुल राग देश इंद्र तो से इंद्र से अर्थ राग देशों व्यवस्थित तय नगे तुम ये विरोधी उसके अधीन हो गया सामान्य वस्तु तो विषय की बाहर लौकिक विषय भी, भी ज्ञान नहीं होता है आत्म तत्व तो विषय ज्ञान के लिए क्या कहना है कि वक्तव्यम ताध्याम आभिष्ट बुद्धि ताभ्याम इच्छा देशाभ्याम समूढ़ प्रत्येक आत्म बहु प्रतिबंध ये बहु प्रतिबंध है प्रत्येगात्म में प्रतिबंध बहुत उसमें ज्ञान नोत्पद वक्तव्य क्या करना है पूर्वभाग अद पूर्वक उत्तरभागे फलित श्लोक के, के? पूर्व भाग हो गया इच्छादेशुत्थेन द्वंद्वोहेन भारत सर्वूतान समूह यानी पूर्वभाग अनुवाद पूर्वक उत्तरभाष्य फलिता अत भाष्य में अतन इच्छादेश सम्थ्यन द्वंदमोहेन भारत सम्मोहितानि भरतान्वयज सर्वूता समूढ़ता सर्गे जन्मनी उत्पत्ति काले गति हे तेन इच्छा सामुत्थन द्वंद्वन इच्छा देश, इच्छा देश होने वाले द्वंद निमित्तक मोह से भारत संबोधन भरतान्वय से उत्पन्न होने वाले सम्मोहितानि तो तो को प्राप्त करते जन्मत्ति का प्रत्येगात्में अहंकारादी प्रतिबंध प्रभाव ज्ञानोत्पत्ति असंभव तस्वता प्रत्येगात्म में अहंकारादी प्रतिबंध प्रभाव अहंकार ममंत ममता अहंकारादी के प्रतिबंध के प्रभाव से प्रभावे ज्ञानोत् फल प्रसुत्यभिम स्वशक्तिया यथोथ प्रतिबंध विघात सामर्थ्यमी दर संबोधन से फल प्रसुतिपन्ने कुलसूत अभिम स्वप शक्त स्वरूप सामर्थ्य आप में इसे सेव, यतोत है इससे युक्त प्रतिबंध विघात सामर्थ्यम, यह जो प्रतिबंध अहंकार आदि प्रतिबंध है राग देशादी प्रतिबंध है और प्रतिबंध का विघात सामर्थ्य आप में है नाश करने के सामर्थ्य प्रतिबंध विघात सामर्थ्यम, प्रतिबंध के विघात नाश करने के सामर्थ्य आप में है इस दिन के लिए भारत पर भारत कौन से कुल की कारण भर तु कुमें उत्पन्न हो तुम और परंत सत्तापन्न करने वाले तुम्हारे सामर्थ्य इसलिए ये प्रतिबंध निवृत करने के लिए तुम्हारे सामर्थ्य है इसको प्रकट करने के लिए दो संबोधन भारत भी और परंत तत्व ज्ञान प्रतिबंध प्रकृत अभांतर कारण उपसंग तत्व ज्ञान का प्रतिबंध के लिए मूला ज्ञान तो एक है और ये इच्छा देशी भी द्वंद्व निमित्त में इसका जो कहा अभ्यतर करते उपस्य में मोहवशा मोहवशा उत्पन्न होने वाले जितने भूत सभी मोह के अधीन होकर उत्पन्न होते मोह मोहयुक्त होकर के ठीक है जायम भूता नोह परतंत्र फलित उत्पन्न होने वाले भूत मोह के अधिन है इसे क्या फलित हुआ यते एवं अतस्तेन मोहन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्म न अते भजनो द्वंद निमित्त मोहन से प्रतिबद्ध ज्ञानानि ज्ञा प्रति ज्ञान यूत ज्ञान प्रतिबद्ध है जन्म होते उसमें द्वंद से युक्त है प्रतिबद्ध है सम्मोहिता नहीं मूढ़त्व को तो प्राप्त तो माम आत्मभूतम मैं आत्मरूप से हूँ सर्वात्म सर्व के आत्म होने पर भी न जानती जो नहीं जानते अत आत्म भावे नजते आत्म आत्मरूप से भजन नहीं करते ठीक है मैं तत्व वेदना भावे तनिष्ठत्व वैधर्य फलित माँ जो उनके तत्व ठीक है आत्म से ज्ञान नहीं तो अनष्ठा नहीं हो सकता है अतएव अतएव आत्म भाग नाम न भजनते तत्व तो तो तो वेदन नहीं तो भजन निष्ठा भी नहीं होती यदि सर्वाणि भूता जन्म प्रतिप्यमान समूढ़ा सगवतान तो शून्य भगवत भजन परांग मुखा तरी शास्त्र अनुरोधन भगवत भजन उच्यमनम अभाव अनर्थक आपद्येत सभूत जन्म प्रतिप्य समुढानि संति जन्म से प्राप्त है प्रतिपद मानी जन्म से प्राप्त है मूल है मोह जन्म से अज्ञान से युक्त है इच्छा देश मोह नि मो, तो भगवत तो पर ज्ञान सुन यानी भगवत तत्व तो के ज्ञान सुन्य है भगवत तत्व तो ज्ञान नहीं होने से और भगवत तो भजन से परमुख है आत्मरूप से जानेंगे तो भजन करेंगे नहीं जानते तो तत्व नहीं समझ करके भजन से परामुख होते तो सब ही भगवत भजन से परांगमुख है बहिर्भ मुख है पर शास्त्रानुरु भगवत भजन उच्च शास्त्र के अनुसार भगवत भजन से कहने पर भी कोई अधिकारी नहीं रहा जो अधिकारी नहीं तो कौन वो भगवत तो भजन कम करेगा अधिकारी अभावत तो अनर्थ तो कम शास्त्र से कथन करना उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा यापति ऐसा शंका करते भाषा में के पुनर्व है निर्मुता संत तम विदिता यथा शास्त्रम था शास्त्र आत्मभावे अर्थम भजनते दर्शय ये द्वंदक मोह से मुक्त होकर के तो स्वाम विदिता आपको समझ करके यथाशास्त्र शास्त्र में जैसे कहेगा के जान करके आत्मभावे न भजनते आत्म रूप से भजन करते कौन ऐसे ऐसा अपेक्षित अर्थ को दिखाने के लिए आरम्भ करते जन्म सु सुकृत अवसात अभाकृत दूरिताम दंत प्रवृत्त मोह विरोणाम ब्रह्मचर्यादि नियम भगवत भजन अधिकारी न शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध नहीं शास्त्र में उपदेश किया जाता है अधिकारी है अनेक सु जन्म <coughs> बहुत जन्म हो गए ऐसे किस जन्म में थोड़ा किसी जन्म थोड़ा भजन किसी जन्म पुण्य क्या ऐसे बहुत में सुकृत पुण्य थोड़े थोड़े एक होते, होते धर्मे न पापम अपन पुण्य अधिकोन से पाप कम होता है अपाकृत दूरिता नाम अपतम दुरीतमेश निराकरण हो गया तो पुण्य अधिकोन से भगवत भजन करते करते संस्कार अधिक होता है अंत शुद्ध होता है द्वंद प्रयुक्त मोह भी इच्छा देश प्रयुक्त जो मोह होता है मोह रहित है बहुत ज्यादा नहीं इच्छा देश रहता है ऐसे ब्रह्मचर्यादी नियम बताओ साधन ब्रह्मचर्यादी नियम वाले ऐसे साधक है भगवत भजन अधिकारी तो भगवत भजन के अधिकारी शास्त्र का विरुद्ध नहीं शास्त्र जैसे कहा जाता है ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिनका ऐसे बहुत जन्म पुण्य इकट्ठी होता है इसे है इस परिहार ये ये पापं पापं पापा जना पुण्यकर्म ते ते भजन्ते ये पापं निर्मुक्ता भजनते ते व्रता माम ये पुन्य नाम, नाम, पापम ते माम, ते युण्यकर्म जन्तम द्वंद्व निर्मता दृढ़व्रता भजं पुण्यकर्मा कर्म जनिका है जो पापमत अंतप्राय समा ते द्वंदमो से निर्मित होकर दृढ़व्रता दृढ़ व्रत वाले होकर के मानम भजन थे भजन करते हुए तू शब्द पुनर्गतम तु दिया है। ये शांत पुनः तू शब्द कांतगतम जिनका पाप समाप्त प्रायम अंतर्गत समाप्त प्रायम क्षीण पापम जनाना जिनका पाप क्षीण हो गया पुण्य कर्मना पाप क्षण कैसे हो गया पुण्य बहुत उनसे पुण्य कर्म ये शांत जिनका पुण्य कर्म है पुण्य क्या करेगा सत्य शुद्धि कारण अंतःकरण शुद्धि के कारण पुण्य काम्य कर्म करने से तो स्वर्ग आदि है किंतु जो निष्काम कर्म ही, उपासना है उसे अंतःकरण शुद्धि होते ऐसे पुण्य सत्य शुद्धि कारण विद्यते पुण्य कर्माण पुण्य कर्म ये शांत पुण्य ऐसे पुण्य कर्म हो अशुक्ला कृष्ण कर्म अशुक्ला कृष्ण योगी नाम शुक्ला नहीं कृष्ण नहीं उसको कहते हैं जो निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप है कृष्ण शब्द काम्य कर्म करेंगे तो शुक्ल कर्म ही पुण्य है जो निषिद्ध नहीं काम्य नहीं केवल ऐसे कर्म है फल इच्छा नहीं वो होता है अशुक्ला कृष्ण योगियों का है वो कर्म वो कर्म से अंत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ऐसे अंतरण शुद्धि के कारण पुण्य जी का है तमाम पुण्य कर्म नाम यथोत <coughs> मुहैसे निर्मुक्त द्वंद निमित्त मुह से रहित होकर भजनतेमत्मा दृढ़ कर, कर मुक्ते समाप्त प्राय मित देखा रीति के आगे मुक्तेर मुक्त मुक्त अर्वाकर्थ मात्र सिद्धार्थ नहीं मुक्तेर अर्वाक् सिद्ध्यर्थम मुक्ति के पहले अरबा मुक्ति के पहले ही ये ज्ञान होता है मुक्तेर अर्वाक्त सिद्धार्थम समाप्त प्राय सम प्राय समात्र, तो समात्र होने है। प्रकृत उपयोग पुण्य कर्म नो दर्शय विचि नष्ट पुण्यकर्म का प्रकृत उपयोग दिखाने के लिए कहते हैं सत्वशुद्धि कारण ऐसा पुण्य जीनिका है उभयशु द्वंद्व निमित्त मोहनिवृत्ति फलम आ शारीक मानसिक दोनों प्रकार शुद्धि मन से द्वंद्व निमित्त मोहनिवृत्ति ये फल निवृत होते मोह निवृत्ते भगवन पर्यत निवृत भगवान भजनतेहवता परिग्रह बहुत होने पर संग्रह भजन नहीं होगा करके, न्यथा सर्वपरितगव्रतेन निश्चित शुद्ध ब्रह्म असंग निर्मेश अन्य नहीं सदम आसमे द्वित श्रुति वाक्य से दृढ़ न ऐसा निश्चय न पर सकुच मिथ्या है तो फिर किसकी इच्छा करना क्या रखना क्या क्या ग्रहण करना सर्व परित्याग न सर्व परित्याग नीदम सर्वम ये जगत तेनाते कुछ ब्रह्म है ब्रह्म से भी ना कुछ नहीं तो सर्व परित्याग ही व्रत है सर्व परित्याग व्रत है न निश्चित विज्ञान है निश्चितम विज्ञान ऐसे परमार्थ तत्व है निश्चय होने पे सब इच्छा त्याग कर सर्वपरित्यागना त्याग करके दृढ़ व्रत होने पर ही भगवान का वजन भगवान तभी भगविष्ठ उच्चते यथता अ भगवत भजन फलम प्रश्न द्वारा दर्शे थे ऐसे जो अधिकारी उनका फल भगवत भजन का फल प्रश्न करके दिखाते किमर्थम भजन थे उचित भजन क्यों करते उसके इसका फल कथन करते जरामरण मोक्षा माश्रिज यत ते ब्रम तद्दु कृत्न मध्यात्म कर्म चाखिल ख ये माम यतं ते मश्रीय ब्रह्म कृत्नम तद्विदु कर्म चखिल तद विदु तदु तद ते विदु जरामरणमुक्षा जरामरण के निवृत्ति किले जरामरण मश्रीत यतन करते तद ब्रह्म विदुः ब्रह्म को जानते कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिल अध्यात्म शरीर संबंधी सब कुछ जानते ब्रह्म को ऐसे जो यत्न करते जरा मरणादि लक्षण यो बंध ही बंध नहीं जरा मरणादि जरा मृत्यु स्वच्छ बंध तद मोक्षा विश्लेषा नि के लिए भगवत भजन यही भजन करने का प्रयोजन है संप्रति सगुण से सपंच मध्यम अनुग्रह ज्ञान से मुक्ति उत्तम अधिकारी के लिए जो मध्यम ये अधिकारी सगुण सप्रपंच ईश्वर का भजन ध्येय ध्यान करना है निर्गुण निष्प्रपंच ब्रह्म है, ज्ञान है। ध्येय जहाँ ध्यान का विषय है सगुण हो जाता है संप्रति सगुण से सप्रपंच से वही सप्रपंच मध्यम अधिकारी के अनुग्रह के लिए ध्यान तो करने के लिए कहते ध्यान जरादि संसार निर्गुणम निवृत्थ निर्गुण निष्प्रपंच नो जानते उक्त जरादि संसार निवृत्ति के लिए निर्गुण शुद्ध ब्रह्म ये मधिक्ञे निर्गुण जरा जरा मरण मे प्रपद्य तरह जरामरण मुख्या जरामरण मुख्यामेशरम आश्री मत मत्समितिता सत ये ये ब्रह्मीका मध्यमाधि प्रत्याह जलामरण मुख्या जानते उत्तम का मध्यम परसिथ पर नाम परमेश्वर का आश्रय करना क्या परमेश्वर आश्रय कैसा है विषय अभिमुखत्व है ना भगवत एक निष्ठत मिथ्या परमेश्वर का आश्रय कहना परमेश्वर के आशरण में रहना बहुत लोग कहते सब कुछ करते हम तो परमेश्वर बीच के आश्रय में हैं। बस बीच बीच में कहें परमेश्वर के शरण में हम कुछ समर्पण करते परमेश्वर आश्रित है परमेश्वर आशित है तो फिर विषय चिंता नहीं किया करना वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए वो होना चाहे वो होना हम तो परमेश्वर आश्रित है भक्ति में कुछ लोग कहते हैं बड़ा सरल है हम तो परमेश्वर के शरण में है बस बीच बीच कहीं हम परमेश्वर के शरण में प्रभु हे भगवान ऐसे थोड़े थोड़े कर देंगे किन्तु अंदर से शरण नहीं है परमेश्वर में आश्रय क्या है विषय विमुखत्व न भगवत एक निष्ठत्व क्या विषय विमुख होकर विषय चिंतन छोड़ करके भगवत आश्रय में तो भगवान के शरण में रहो और विषय चिंतन वो क्या हुआ कब मिलेगा क्यों नहीं मिला राग देश वो क्यों का बस सारा प्रपंच चिंतन करते रहे और बीच बीच है भगवान एक दूसरे को सुनाने के लिए तो माला लेकर इसे दिखाएंगे और नहीं भगवत शरण कार पूरा एक शरण है तो विषय चिंतन छोड़ दे विषय विमुख होकर विषय चिंतन बाहर ग्रहण नहीं करे चिंतन छोड़ दे पूरा परमात्मा चिंतन करे तो उनका शरण कहा जाएगा विषय विमुख होकर के भगवत एक निष्ठतम भगवत एक एक भगवान में निष्ठा हो जाए तभी परमेश्वर आश्रय न का मत समाहित तो चित्ता परमेश्वर आश्रय करके क्या करते मत मई समाहित तो तो। चित चित्ता तो वही परमेश्वर में आश्रित उनका चित्त परमात्मा समाहित तो हो जाये तो परमात्मा तो शर्ण है उसमें <coughs> आश्रय जिसमें आश्रय है उसमें तो रह गया आश्रित तो उसमें पूरा तो इसी प्रकार आश्रय है और उसके बाद यत्न थी यत्न का फिर क्या करना पयत्न भगवान निष्ठा सिद्धार्थम बहिरंगा नाम <coughs> यज्ञादि नाम अनुष्ठान विषय भी विमुख हो करके रहा और भगवान निष्ठा सिद्धि के लिए ऐसे दृढ़ निष्ठा सिद्धि के लिए बहिरंग साधन अंतरंग साधन करना साधन है को यज्ञ आदिना यज्ञ आदि जितने सो बहिरंग अंतरंग श्रवण मनन नीतिहासन यितिन को छोड़ के बाकी सब बहिरंग श्रवण मनन नीतिहासन सबसे अंतरंग उसकी अपेक्षा जितने बहिरंग जपा आदि भी सब बहिंग में आ जाएगा श्रवण मनन नीति अंतरंग श्रवण आदि नाम अंतरंगा नाम आत्मा बारे दृष्टव करोतव्य मंतव्य निधि का श्रवण मनन निधि उसको छोड़कर बाकी सब जितने हैं प्राणायाम योगाभ्यास यज्ञ दान तप तो सब कुछ बहिरंग सब पहले बहिरंग साधन नहीं करे अंतरंग शुद्ध नहीं होगा तो अंतरंग साधन नहीं पाएगा अंतरंग कर सीधा ही अंतरंग करेंगे तो अंतरंग निष्ठा हो श्रवण मनन निधि चले अब थोड़ी देर श्रवण कर दिया थोड़ा मनन फिर विषय चिंतन किया क्योंकि हम श्रवण करते अंतरंग साधन करते ऐसा नहीं साधन करते तो उसमें निष्ठा होनी चाहिए लगातार मनन सवण क्या, मनन क्या उसका चिंतन लगातार चले तभी तो ठीक है अब नहीं हुआ खाली हम अंतरोग साधन करते कहकर बहिरंग साधन नहीं करेंगे सा होता है निष्ठा होनी चाहिए स्थिति होनी चाहिए तो इसलिए बहिरंगा नाम चौ दिया है वहा नहीं बहिरंगा नाम इसलिए श्रवण मनन निधि काल में जब श्रवण अद्वित चिंतन होता है तो अच्छा है नहीं तो व्यवहारिक समझा उपासना भी चाहिए सब ये भी करे सब करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे निधि जो श्रवण हो जाता है संशय नष्ट हुआ शास्त्रीय मनन करे तो हमें संशय नष्ट हुआ तो निधि करेगा तो जो निधि ब्रह्माकार वृत्ति प्रारम्भ हो जाती है तो उसके बाद और कोई साधन नहीं केवल ब्रह्मा वृत्ति करे जप आदि करने की आवश्यकता में यदि ब्रह्म कार्यवृत्ति आरंभ हो जाती है और वो आरंभ नहीं मनन नहीं कर पाया और वो सब छोड़ दे तो न आगे मनन निध्यासन कर पाएगा अन्य साधन करेगा तो वह भ्रष्ट हो जाएगा प्राग जगत उपादान परम ब्रह्म परम ब्रह्म कौन है जे कहा तद यद ब्रह्म परम तद ज्यन करते पर्रह्म को जानते पर ब्रह्म कौन पहले कहा है जगत जगदुपादान जन्माद का जन्म के कारण पर कथम ब्रह्म विदु ब्रह्म का ज्ञान केशवता है समस्ताध्यात्म वस्तु सकल कर्मचार अध्यात्म सब कुछ सर्वात्मक सकल कर्म जानते कृत्न समस्तम संपूर्ण अध्यात्म प्रत्यत्म सेत्यगात्मि ब्रह्मदेव सर्व ये ज्ञानी प्रत्यात्म विषय वस्तु तद्विदु कर्म चखिल समस्त संपूर्ण कर्म को जानते श्लोक न सर्व आध्यात्मिक कर्म आत्मक एव किंतु सर्वाध्यात्मिकमक ब्रह्म कि तद विधि जो भगवान आध्यात्मिकमक ब्रह्मविव आध्यात्मिक कर्म आत्मक कर्म सौ जानते इतने नही किन्भूत आदि सहित अत भी सर्वात्मक ब्रह्म को जानते तद्वि सिद्ध हो जाता है साधुत साधि साधि प्रयाण काले काले ते विदुर्युक्त चेतस सा ते अधिभूत अधिदेव के साथ साधि अधिदेव माम साधम अध्यक्ष प्रयाण कार्य में भी अंत समय भी भी, ते युक्त चेतस माम विदु युक्तम चेतो ये युक्त चेतस माम विदु ऐसे प्रयाण कार्य में भी समाहित तो होकर जो जानते है तो मुझे प्राप्त ज्ञान लेते हैं समाचित चित्र होकर के देवम भाष्य में दिभूता अधिभूत अधिदेव के साथ भूत संबंधी और देव संबंधी चाह ये विदु हो साध सह सह अयंधी ये विदु प्रयाण काले तेमां विदु युक्त समाहित समाहितं अध्यात्मं अतिदेवं चेत सका टीकाध्याद्याभूत अतिदम अम मिलकर पांच हो गया पंचकम एतम ये सब को सबको अध्यात्म सब प्रत्येगात्म रूप है संपूर्ण कर्म हे भूत सब हे देवसविम जितनेथोत ज्ञान बता सब कुछ ब्रह्म है ज्ञान बाल में समाहत चेतसा ज्ञान किसको होगा समाहित चेतसा जिनका चित चेत समित आपद अवस्था भगवत तत्व ज्ञान अप्रतम ठष्टी ऐसे जब बराबर परमात्मा चिंतन करते सर्वत्र तो आपद में विपद काल में कष्ट काल में भी भगवत तो ज्ञान अप्रत प्रति रहता है काल में भी वो जानते निपत अति कहने से तम अवस्था ग्राम ज्ञान असंभव मई समाहित चित्ता नाम उत्तर ज्ञान होता भगवत तो ज्ञान अप्रयन लभ्यम प्रयाण काले कह करके के तस्म अवस्था में मृत्यु काल में कर्ण ग्रह से कर्ण समुदाय व्यग्रता कर्ण समुदाय व्यग्र हो जाते है सब कर्ण अपने ग्रंथि से जोड़ करके निकल गए कष्ट होता है ज्ञान असंभव होने पर भी उस कठिन है फिर भी जिनका पहले अभ्यास है सर्वत्र परमात्म बुद्धि सर्वदा मई समाह चित्तान समाहित चित्त में साम समाधि चित्त है उक्त ज्ञान बता सर्वात्म ब्रह्म है ऐसे जिनका ज्ञान है भगवत ज्ञानम आयत्न लभ्यम उनको भगवत ज्ञान यत्न करना नहीं पड़ेगा स्वभावत ही ज्ञान हो जाता है अयत्न पहले ऐसी अभ्यास बहुत हो तो बहुत लोग सोचते पहले तो विषय चिंतन करेंगे जो अंत समय आएगा थोड़ा ज्ञान कर अंत समय आये क्या पता चला ऐसे करते करते उसके पहले ही समाप्त हो जाये पहले से अभ्यास करके बराबर सब सर्व कुछ परमात्मा है वासुदेव सर्वम सर्वम को सर्वत्र कहा गया जितने कुछ है परमात्मा ब्रह्म ऐसी भी न, कुछ भी नहीं नाम रूप केवल मिथ्या है बाकी सब सच्चिदानंद सर्वत्र है जहाँ जहाँ जो कुछ दिखता है सब कुछ यदस्थिति यदभा तदात्मरूपम यदअस्थि यदभा तदात्मरूपम जो है वो आत्मा है जो भानव तय आत्मा है यदस्ति नचान्यदस्ति न दिखता है कोई यदभाम रूपम नान्य प्रतिभाति प्रतिभा संभित ज्ञान ही केवल तत्व दिखता है ग्राह्य मुसा विकल्प ग्राह्य ग्रहिता ये जो है विकल्प में ग्रहण करता हम दिखता हूँ एक दृश्य है दृष्टा है ये मिथ्या है विकल्प प्रतिभाति ग्राह्य न्य तथो भाति न चान्य सबलम ग्राते तदन सप्तमध्या उत्तम अधिकारी उसके प्रति जेयम निरूपयता भगवान ने गेय ब्रह्म का निरूपण किया उत्तम अधिकार के पति निर्गुण शुद्ध अति ब्रह्मशेष तदर्थमे सर्वात्मक उपदेशता तत्शब्द उपदेश करते हैं प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति सर्वकार सर्व कारण है परमात्मा इति बता तत्पद वाच्य तत्पद वाच्य सर्व कारण कारण है वाच्य लक्ष्य शुद्ध च उपक्षिप्तम तत्पद का अर्थ कहा गया ये सट का चल रहा है मध्यम षट का तत्पद का तत्पदार्थ निरूपण तुम पदार्थ का निरूपण हो गया छह अध्याय पहले हम मध्यम उपासना का अध्ययन करते हैं और तत्पदार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विचार करके वाच्यार्थ का त्याग कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे थ लक्ष्यार्थ के साथ तत्पदार्थ की लक्ष्यता की लक्ष्यार्थ की एकता ये आगे अंतिम सटक में, में एकत्व कथन करेगी इसमें तत्पदवाच्यार्थ और लक्ष्य भी कथन किया जो गे है लक्ष्य है और जो सर्व कारण है वो हो गया वाच्यार्थ ये श्रीमद परमांश परविराज आचार्य पूज्य पाथ आचार्य श्री शंकर भगवत चुत श्रीमद भगवत गीता भाष्य ज्ञान विज्ञान योगो नाम सत्तमो अध्याय